महाभारत शांति पर्व सप्त सप्तत्यधिक सततमो शमोध्याय मंकी गीता धन की तृष्णा से दुख और उसकी कामना के त्याग से परम सुख की प्राप्ति युधिठिवाच इह मान सामरंभा यदि नाथा दिए धनम धन तेष्णाभूत किंकन सुखमाया युधिष्टि ने पूछा दादाजी यदि कोई मनुष्य धन की तृष्णा से ग्रस्त होकर तरह तरह के उद्योग करने पर भी धन न पा सके तो वह क्या करे जिससे सुख सु, सु, सु प्राप्ति हो सके सत्यवाक्यम चारत निर्वेदि ने कहा भारत सबसे ममता का भाव व्यर्थ परिश्रम का अभ समता का भाव व्यर्थ परिश्रम का अभाव सत्य भाषण संसार से वैराग्य और कर्माशक्ति का अभाव ये पांचों जिस मनुष्य में होते हैं वह सुखी होता है ऐसा प्रधान हो पंचवृद्धा प्रशांत एस स्वर्गस् धर्मस् सुखम चाण उत्तम मतम ज्ञान पुरुष इन्हीं पांच वस्तुओं को शांति का कारण बताते हैं यही स्वर्ग है यही धर्म है और यही परम उत्तम सुख माना गया है युधि इस विषय में जानकार पुरुष एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं मंकी नामक मुनि ने भोगों से विरक्त होकर जो उद्गार प्रकट किया था वही इस इतिहास में वर्णित है उसे बताता हूँ सुनो यह मानो युगम धन के लिए अनेक प्रकार की चेष्टाएं करते थे परंतु हर बार उनका उत्पन्न प्रयत्न व्यर्थ हो जाता था अंत में जब बहुत थोड़ा धन शेष रह गया तो उसे देखकर उन्होंने दो नए बछड़े खरीदे सुसंबद्धम्यमनायास आसीनम उष्टम मध्य न सहैवाभ्यधावता एक दिन उन दोनों भक्षणों को परस्पर जोड़कर वे हल चलाने की शिक्षा देने के लिए ले जा रहे थे जब वे दोनों बछड़े गांव से बाहर निकले तो बैठे हुए एक ऊट को बीच में करके सहसा दौड़ पड़े तयो समाप्त उत्थायो क्षिप्य हो प्रसार महाजब जब वे उसके गर्दन के पास पहुंचे तो ऊट के लिए यह असह्य हो उठा वह रोष में भर कर खड़ा हो गया और उन दोनों को ऊपर लटकाए बड़े जोर से भागने लगा प्रमा मृह चेक्ष मंग्रभि बलपूर्वक अपहरण करने वाले उस ऊट के द्वारा उन दोनों बक्षणों को अपहृत होते और मरते देख मंकी ने इस प्रकार कहा न चैवा विख्यम दक्षिणापिध युक्त न श्रद्धया सम्यम समुतिषता मनुष्य कैसा ही चतुर क्यों न हो जो उसके भाग्य में नहीं है उस धन को वह श्रद्धा पूर्वक भली भाती प्रयत्न करके भी नहीं पा सकता कृतस्य पूर्व चान युक्त पहले मैंने जो प्रयत्न किया था उसमें अनेक प्रकार के अनर्थ खड़े हो गए थे उन अनर्थों से युक्त होने पर भी मैं धनोपार्जन की ही चेष्टा में लगा रहा परंतु देखो आज इन बच्चों की संगति से मुझ पर कैसा दैवी उपद्रव आ गया उद्यम्योद्यम्य मेदम्य विषमे नक्षिप्य कालीय का उत्पथे नात मणिश्चे लंबे तेय वस्तर मम शुद्धम हिदव मेहेद अठे नैवा पौरुषम यह ऊट मेरे वक्षणों को उछाल उछाल कर विषम मार्ग से ही जा रहा है काक ताली न्याय से अर्थात दैव सहयोग से एक ताड़ के वृक्ष के नीचे एक बटू ही बैठा था उसी वृक्ष के ऊपर एक काक भी आ बैठा काक के आते ही ताड़ का एक पका हुआ फल नीचे गिरा यद्यपि फल पक कर आप से आप ही गिरा था पर पथिक दोनों बातों को साथ होते देख यही समझ गया कि कौवे के आने से ही ताड़ का फल गिरा है अतः जहां संयोग बस अचानक कोई घटना घटित हो जाए वहां उसे काक ताली न्याय से घटित हुई बताया जाता है यहां बछड़ों का आना और ऊट का रास्ते में बैठे रहना ये बातें संयोग बस हो गई थी इन्हें गर्दन पर उठाकर बुरे मार्ग से ही दौड़ रहा है इस ऊट के गले में मेरे दोनों प्यारे भछड़े दो मड़ियों के समान लटक रहे हैं यह केवल देव की ही लीला है हड पुर्वक किए हुए पुरस्कार से क्या होता है यदि वाप्योपद्येत पौर सम नाम कर अन्व्यम तदपी दैवतीठते यदि कभी कोई पुरुषार्थ सफल होता दिखाई देता है तो वहाँ भी खोज करने पर देव का ही सहयोग सिद्ध होता है तस्मान तस्मादेह गत्य सुखमेक्षता सुखम सपीतिरा साधने अतः सुख की इच्छा रखने वाले पुरुष को धन आदि की ओर से वैराग्य का ही आश्रय लेना चाहिए पार्जन की चेष्टा से निराश होकर जो विरक्त हो जाता है, वह सुख की नीच होता है अहो सम्य सुखम सर्वतः परम प्रति महारण्य जनक निवेश सुखदेव मुनि ने जनक के राजमहल से विशाल वन की ओर जाते समय सब ओर से बंधन मुक्त हो क्या ही अच्छा कहा था यह कामानत सर्वान्ता केवलास्त प्रापना सर्व कामान परित्यागो विशेषते जो मनुष्य अपने समस्त कामनाओं को पा लेता है है, तथा जो इन इन सब का केवल त्याग कर देता है, इन दोनों के कार्यों में समस्त कामनाओं को प्राप्त करने की अपेक्षा उनका त्याग ही श्रेष्ठ है नान तम शरीरे गोश्चर चैव जीवित मंदस्वर धते कोई भी पहले कभी धन आदि के लिए होने वाली संपूर्ण प्रवृत्तियों का अंत नहीं पा सका है शरीर और जीवन के प्रति मूर्ख मनुष्य की ही तृष्णा बढ़ती है निवृत स्विधित साम्य निर्वेद्य कामक असतृा न चर्वेद्य थे ओ कामनाओं के दास मन तो सब प्रकार के चेताओं से निवृत्त हो जा और वैराग्य पूर्वक शांति धारण कर तो धन की चेष्टा करके बारंबार उगा गया है उठा ठगा गया है तो भी उसकी ओर से वैराग्य नहीं होता है यदि हम विनाश्यस्ते यद्यव रमयते मा जो जय लोभिन वृथा तम विद्य कामु ओ धन की कामना वाले मन यदि तुझे मेरा विनाश नहीं करना है यदि तू इसी प्रकार मेरे साथ आनंद पूर्वक रहना चाहता है तो मुझे व्यर्थ लोभ में न संचितम संचितम पुनः कदाचिन मोक्ष से मूढ़ धने हाम धन कामु काम तूने बार बार द्रव्य का संचय किया और वह बारम बार नष्ट होता चला गया धन की इच्छा रखने वाले मूढ़ क्या कभी तू धन की इस तृष्णा और चेष्टा का त्याग भी करेगा अहो नो मम किम जोयुम कईन कस्तव कि परेशा प्रेशता अहो या मेरी कैसी नादानी है जो मैं तेरे हाथ का खिलौना बना हुआ हूँ यदि ऐसी बात न होती तो क्या कोई समझदार पुरुष कभी दूसरों की दास्ता स्वीकार कर सकता है न पूर्वे न पर अंत मापनुव त्यक्वा सर्व समारम्भान प्रतिबुद्धो प्रोकाल के तथा पीछे के मनुष्य भी कभी कामनाओं का अंत नहीं पा सके हैं अत मैं समस्त कर्मों का आयोजन त्याग कर सावधान हो गया हूँ और मैं पूर्णतः जग गया हूँ नूनम ते हृदय कामय दृढ़म सता दिष्टम सतधा काम निश्चय ही तेरा हृदय फौलाद का बना हुआ है अतव अत्यंत सुदृढ़ है यही कारण है कि सैकड़ों अनर्थों से व्याप्त होने पर भी इसके सैकड़ों टुकड़े नहीं हो जाते। नापलभे सुखम काम मैं तुझे अच्छी तरह जानता हूँ और जो कुछ तुझे प्रिय लगता है उससे भी परिचित हूँ चिरकाल से तेरा प्रिय करने की चेष्टा करता चला आ रहा हूँ परंतु कभी मेरे मन में सुख का अनुभव नहीं हुआ काम जाना मूलम संकल्पे नाम संकल्प ये श्या समूल अभवि शशि काम मैं तेरी जड़ को जानता हूँ निश्चय ही तू संकल्प से उत्पन्न होता है अब मैं तेरा संकल्प ही नहीं करूँगा जिससे तू समूल नष्ट हो जाएगा सुखा लब्धा चिंता से यथा भवति वानवाम धन की इच्छा अथवा चेष्टा चेष्टी नहीं है यदि धन मिल भी जाए तो उसके रक्षा आदि के लिए बड़ी भारी चिंता बढ़ जाती है और यदि एक बार मिलकर वह नष्ट हो जाए तब तो मृत्यु के समान ही भयंकर कष्ट होता है और उद्योग करने पर भी धन मिलेगा या नहीं या निश्चय नहीं होता परित्यागिन लुख नी शरीर को निछावर कर देने पर भी मनुष्य जब धन नहीं पाता है तो उसके लिए इससे बढ़कर महान दुख और क्या हो सकता है यदि धन की उपलब्धि हो भी जाए तो उतने से ही वह संतुष्ट नहीं होता है अपितु तो अधिक धन की तलाश करने लग जाता है अणूतर्शूल एवा साधुगा विबोदक मद विलापन भी तत् प्रतिबुद्धस्म स्यज काम स्वादिष्ट गंगा जल के समान यह धन तृष्णा के ही वृद्धि करने वाला है मैं अच्छी तरह जान गया हूँ कि यह तृष्णा की वृद्धि मेरे विनाश का कारण है अतः तू मेरा पिंड छोड़ दे या इव माम कम देभूत ग्राम यथा समित कामता मेरे इस शरीर का आश्रय लेकर जो पांचों भूतों का समुदाय स्थित है वह इसमें से अपनी इच्छा के अनुसार सुखपूर्वक चला जाए या इसमें रहे, इसकी मुझे परवाह नहीं है नीते का मलोभान सारो तस्मात्सृज कामान सत्यमय आश्रम मैं हम पंचभूत गण अहंकार आदि के साथ तुम सब लोग काम और लोभ के पीछे लगे रहने वाले हो अतः तुम पर यहाँ मेरा हृदय भी स्नेह नहीं है इसलिए मैं समस्त कामनाओं को छोड़कर केवल अब सत्वगुण का आश्रय ले रहा हूँ सर्वभूतान्य देहे दे पश्यम मनसीतात्म योगे बुद्धिम श्रुति सत्व मनोब्रमणिधारय मेरे बिना विनाशक्त सुखी लोका निराम यम दुखे पुनर्देव दुखेश मैं अपने शरीर में अनेक मन के अंदर संपूर्ण भूतों को देखता हुआ बुद्ध को योग में एकाग्र चित्त को श्रवण मनन आदि साधनों में और मन को परपरम परमात्मा में लगा कर रोग शोक से रहित एवं सुखी हो संपूर्ण लोगों में अनाशक्त भाव से विचरूंगा जिससे तो फिर मुझे इस प्रकार दुखों में न डाल सकेगा तया तो ही मे प्रणुन से गतिरण्न विद्यतेशोक समे काम प्रभु सदा काम तृष्णा शोक और परिश्रम इनका उत्पत्ति स्थान सदा तू ही है जब तक तू तो मुझे प्रेरित करके इधर उधर भटकाता रहेगा तब तक मेरे लिए दूसरी कोई गति नहीं है धन नाशे अधिकम दुखम मंडे सर्व महत्तरम ज्ञात यो यो मतें मित्राणी च धना मैं तो समझता हूँ कि धन का नाश होने पर जो अत्यंत दुख होता है वही सबसे बढ़कर है क्योंकि जो धन से वंचित हो जाता है उसे अपने भाई बंधु और मित्र भी अपमानित करने लगते हैं अवज्ञान सहस्त्र कष्टतरा धरे धने, धने सुखकला या तो सात दुख विधीयते दरिद्र को सहस्त्र सहस्त्र तिरस्कार सहने पड़ते हैं अतः निर्धन अवस्था में बहुत से कष्टदायक दोष है और धन में जो सुख का लेस प्रतीत होता है वह भी दुखों से ही संपादित होता है धनम अच्छेत पुरुषम परो निग्धन दस्यव्यंती दंड उद्भेजय जिस पुरुष के पास धन होने का संदेह हो होता है, उसे उसका धन लूटने के लिए लुटेरे मार डालते हैं अथवा उसे तरह तरह की पीड़ाएँ देकर सताते और सदा उद्वेग में डाले रहते हैं अर्थ लोलुभता दुखम थे बुद्धम चिरान्म आहम यद्यलंबसे काब तदेवान अनुरुद से धन लोलुभता दुख का कारण है यह बात बहुत देर के बाद मेरी समझ में आई है काम तो जिस जिसका आश्रय लेता है उसी उसी के पीछे पड़ जाता है से बालस्य अतत्व्योसे बाला दुस्थो पुरण नई तम पेत्थसुभम नव ेत्थ दुर्लभम तो तत्व से रहित और बालक के समान मूढ़ है तुझे संतोष देना कठिन है आग के समान तेरा पेट भरना असंभव है तू यह नहीं जानता कि कौन सी वस्तु सुलभ है और कौन सी दुर्लभ पाताल दुष्पुरो माम दुर्खय दुख तुम मिश्र से मध्य समावेश शक्य काम पुनः स्वय काम पाताल के समान तुझे भरना कठिन है तो मुझे दुखों में फंसाना चाहता है किंतु अब तो फिर मेरे भीतर प्रवेश नहीं कर सकता निर्वेद अहमासाद्य साध्य द्रभ्य नसाध्य दक्ष निवृत्ति परमा प्राप्त नाध्य कामान विचित अकस्मात् धन का नाश हो जाने से वैराग्य को प्राप्त होकर मुझे परम सुख मिल गया है अब मैं भोगों का चिंतन नहीं करूंगा। अते सहामी नाहं बुद्धिमान पहले मैं बड़े बड़े क्लेश सहता था परंतु ऐसा बुद्धिहीन हो गया था कि धन की कामना में कष्ट है इस बात को समझ ही नहीं पाता था परंतु अब धन का नाश होने से उससे वंचित होकर मैं संपूर्ण अंगों में क्लेश और चिंताओं से मुक्त होकर सुख से सोता हूँ परित्यजा काम तावनोगति नया पुनः काम वत्ते न चरते काम मैं अपनी संपूर्ण मनोवृत्तियों को दूर हटा कर तेरा परित्याग कर रहा हूँ अब तो फिर मेरे साथ न तो रह सकेगा और ही कर सकेगा देश युक्त प्रियमी अनादित्य तद प्रियम अब जो लोग मुझ पर आक्षेप या मेरा तिरस्कार करेंगे उनके उस बर्ताव को मैं चुप सह लूंगा जो लोग मुझे मारे पीटेंगे या कष्ट देंगे उनके साथ भी मैं बदले में वैसा बर्ताव नहीं करूंगा। द्वेश के योग्य पुरुष का भी यदि साथ हो जाए और वह मुझे अप्रिय वचन कहने लगे तो मैं उस पर ध्यान न देकर उससे अप्रिय वचन नहीं बोलूंगा। तृप्त स्वस्थ इंद्रिय औ नित्यम यथालब्धे न वर्त न मैं सदा संतुष्ट एवं स्वस्थ इंद्रियों से संपन्न रहकर भाग्यवश जो कुछ मिल जाए उसी से जीवन निर्वाह करता रहूँगा परंतु तुझे कभी सफल न होने दूँगा क्योंकि तू मेरा शत्रु है निर्वेदम निवृत्तिम तृप्तिम शांतिम सत्यम दम क्षमाभूत दया च विद्धि समुपागतम तू तो यह अच्छी तरह समझ ले कि मुझे वैराग्य सुख तृप्ति शांति सत्य दम क्षमा और समस्त प्राणियों के प्रति दया भाव ये सभी सद्गुण प्राप्त हो गए हैं तस्मात्मच तृष्णा कारपण्यभिवच त्यजंत मिषंत सत्वस्थो यस्मि प्रतम अतः काम लोभ तृष्णा और कृपणता को चाहिए कि वे मोक्ष की ओर प्रस्थान करने वाले मुझ साधक को छोड़कर चले जाए अब मैं सत्वगुण में स्थित हो गया हूँ प्रहाय काम लोभम च सुखम प्राप्त स्मृषा प्रतम नाद्य लोभ वसम प्राप्त दुखम प्राप्तवा इस समय तो काम और लोभ का त्याग करके मैं प्रत्यक्ष ही सुखी हो गया हूँ अद अजितन्द्रिय पुरुष की भांति अब लोभ में फंसकर दुख नहीं उठाऊंगा त्य काम तत् सुख सेपुते काम से वसको निव प्रपद्यते मनुष्य जिस जिस कामना को छोड़ देता है उस उसकी ओर से सुखी हो जाता है कामना के वशीभूत होकर तो वह सर्वदा दुखी ही पाता है कामुबंधम नुदते य पुरुषो रज काम क्रोधोद्भव दुखम अरे बचा मनुष्य काम से संबंध रखने वाला जो कुछ भी रजोगुण हो उसे दूर कर दे दुख निर्लज्जता और असंतोष ये काम और क्रोध से ही उत्पन्न होने वाले हैं सब ब्रह्मा प्रतिष्ठो हम ग्रीस्में शीतमिवृतम साम्यामे में परिनिर्मा में सुखमांति केवलम जैसे ग्रीष्म ऋतु में लोग शीतल जल वाले सरोवर में प्रवेश करते हैं उसी प्रकार अब मैं पर में प्रतिष्ठित हो गया हूँ अतः शांत हूँ अब सब ओर से निर्वाण को प्राप्त हो गया हूँ अब मुझे केवल सुख ही सुख मिल रहा है काम सुखम लोके यच्च दिव्य सुखम तृष्णा छख से इस कलाोक में जो विषयों का सुख है तथा तो परलोक में जो दिव्य एवं महान सुख है ये दोनों प्रकार के सुख तृष्णा के छ से होने वाले सुख की सोलहवीं कला के भी बराबर नहीं है आत्मना सप्तम कामम हत् शत्रु में प्राप्याबद्ध ब्रह्मपुरम राजम सुखी काम क्रोध लोभ मोह मत माश्चर्य और ममता ये देहधारियों के साथ शत्रु हैं इनमें सातवा काम रूप शत्रु सबसे प्रबल है उन सबके साथ इस महान शत्रु काम का नाश करके मैं अविनाशी ब्रह्मपुर में स्थित हो जा राजा के समान सुखी होंगे एकता बुद्धि समाध्या मंक निर्वेद आगत कामान परित्यज्य प्राप्त ब्रह्मा महसुख राजन इसी बुद्धि का आश्रय लेकर मंकी धन और भोगों से विरक्त हो गए और समस्त कामनाओं का परित्याग करके उन्होंने परमान अमृतत्व किलाम मूलम सह तेन प्राप मह सुखम बच्चों के नाश को निमित्त बना कर ही मं के अमृतत्व को प्राप्त हो गए उन्होंने काम के जड़ काट डाली इसलिए महान सुख प्राप्त कर लिया सब्त सब्त इस श्री महाभारत शांति पर्वढ़ मोक्षधर्म पर्व मंकी गीताया सप्तप्तिक शतमो अध्याय इस प्रकार से महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्षधर्म पर्व में मंकी गीता विषयक एक सौ अध्याय पूरा हुआ